बुलवृंदवन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्म ममृत जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तक हृदय से प्रेरणिया प्रवर्तिहम तो बराकूपोपी तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस्थ वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवांश्रीूपं श्री साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधापाद सह गणलता आजान लुजौ कनकावदात संकर्तन पितर कमलाय विश्वभरपाल बंदे जगत्प्रियकता नमस्कृत नरम चुन नरोम देवी सरस्वती व्या तयमीर तप्त कांचन गौरांग्य राधे वृंदावने सुते भृष्हा सु प्रणमा हरिप्रिए वाकृ्य कृपा च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप ऊप जनैक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कृत मनमते दयांद्राक् तुलसी काननम परी राधार सुधानिधि श्री श्री किशोरीजी की रूप माधुरी का श्री दासी वर्णन कर रही प्रबुधानजी वर्णन करनक सरोज ओट चंद्रांशुपूर्ण नव नव मकरंद सौंदर्यधामसी चंच खंजन द्वंदमा मधुर हास्यम दत्दा दास्यम तस् यदि कनक सरोजम मानो कोई ऐसा सुवर्ण कमल हो जो कि खिल्लाह हो कोट चंद्रांश पूर्णम नवनव नव मकरंद और सरोज होकर के भी करोड़ चंद्र चंद्रमा की जो किरण है उन किरणों से खिल हो नहीं तो कमल तो चंद्रमा के शोभा में चांदनी में मंद होता है परंतु तो ऐसा कोई अद्भुत कमल हो और वो नवनव नव मकरंद नए नए मकरंद उनको निरंतर निरंतर बहा हो जिसमें से मकरंद निरंतर टपक रहा हो शय टपक रहा हो ऐसा कोई कनक सरोज हो सौंदर्यधाम सौंदर्य का स्थान भी हो ऐसा कोई अद्भुत कमल हो परंतु उस कमल को श्री राधे का, का मुख ऐसे दिव्य कमल को भी अपना दास्य प्रदान नहीं करेगा अर्थात उसके सामने वह कमल कहीं टिक नहीं पाएगा कहने का मतलब यह है कि शिवराधा रानी के मुक्की शोभा के आगे दिव्याति दिव्य कमल भी कभी टिक नहीं पाता तो पहले तो कमल की महिमा का गायन किया के तो सोने का कमल है स्वर्ण कमल है जो करोड़ों चंद्रमाओं की एक साथ किरणें निकली हो और उनसे भी खिल रहा हो नहीं तो बंद मंद हो जाना चाहिए परंतु उससे भी कोट चंद्रांश पूर्णम उससे भी यदि वो पूर्ण हो रहा हो खिल और नव नव मकरंद संधि और उसमें से नए मकरंद शहद वो टपक भी रहा हो और सौंदर्य धाम सौंदर्य का धाम भी हो और यदि ऐसा कमल भी आए और उसकी कमल की तुलना कमल को यदि श्री राधा रानी के मुख के बराबरी में रखा जाए माने श्री राधिका के मुख्य उपमान के रूप में ऐसे दिव्य कमल को यदि प्रस्तुत किया जाए तो चलित चंचत खंजन द्वंद मास्यम श्री राधिका की जो आस माने मुख है वो मुख के है उसके लिए एक दे रहे हैं कि चलित चंचत खंजन द्वन्न कि चंचल जिसमें दो खंजन पक्षी विराजमान हैं माने नेत्र खंजन की तुलना की जाती है नेत्र से उसकी चंचलता की तुलना की जाती है नेत्र से तो लसित मे परम परम सुंदर चंचल मे चंचल दो खंजनों से युक्त यह अत्योक्ति अलंकार हो गया नेत्र का वर्णन नहीं किया परंतु तो खंजन कहकर के नेत्र का संकेत कर दिया ऐसा श्री राधिका का जो आस्य श्रीमुख है उस मुख की में यदि ऐसे दिव्य कमल को रखा जाए तो तदपे मधुर तरह मुख्य ऐसा है उसके लिए एक दूसरा विशेषण है मधुर हास्यम जिसमें मधुर हास्य विराजमान है ऐसे हास्य से युक्त दत्त दास्यम न तस्या तब भी उस कमल को श्री राधिका का मुख दास से भी प्रदान नहीं करेगा अपने नौकरों के बीच में भी नहीं रखेगा ऐसा कोई दिव्य कमल है परंतु तो वो दिव्य कमल श्री राधिका के साथ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मुख के सामने आए तो वो मुख ऐसे दिव्य कमल को अपने दास के रूप में भी आदर प्रदान नहीं करेगा अर्थात श्री राधिका के मुक्ति तुलना कहीं किसी दूसरे के द्वारा की नहीं जा सकती है यह अश्योक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर यह अशोक का बड़ा सुंदर कि पहले तो प्रतिपक्ष की खूब महिमा का गायन किया और फिर उसके सामने कहा और फिर उसको एकदम नीचे डाल दिया पहले तो खूब ऊंचा चढ़ाया और फिर ऊपर पहाड़ से धक्का दिया कि यानी कोई ऐसा कमल है यदि कनक सरोजम एक श्लोक है यदि कनक सरोजम यदि सोने का कोई कमल हो कोट चंद्रांश पूर्णम जो करोड़ों चंद्रमाओं की चादनी से पूरी तरह से खिला हुआ हो और नव नव मकरंद नए नए मधुर मकरंद को जो निरंतर बहा रहा हो जिसमें से टपक रहा हो और सौंदर्य धाम जो सौंदर्य का धाम हो ऐसा यदि कमल भी आए और वो ये कहे कि मैं श्री राधिका का वर्णन करने में सहायक हो जाऊं उपमान बन जाऊं तो वो उपमान नहीं बन सकता है राधिका की तुलना नहीं कर सकता है क्योंकि श्री राधिका का आस्यम, आस मुख कैसा है कि लसित चंचत खंजन द्वंद्व वो परम सुशोभित दो खंजन पक्षी जिसमें विराजमान है नेत्र रूपी खंजन पक्षी जिस मुख्य श्री किशोरी जी के ऊपर विराजमान है और मधुर हास्यम जिस अधिक मुस्कान के ऊपर जिस राधिका के मुख्य ऊपर मधुर हास्य विराजमान है ऐसे मुख ने उस कनक सरोज को उस स्वर्ण के कमल को भी दत्त दास्यम दास्य प्रणाम नहीं करेगा ऐसा मुख उस कमल को भी दास्य प्रणाम नहीं करेगा अक्ष अलंकार वही होता है जहां पर के उपमेय की अपेक्षा उपमान की न्यूनता दिखाई जाए और उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए तो उपमेय की श्रेष्ठता दिखाते हुए यहां पर यह कहा गया और कभी उपमान को गायब कर दिया जाए वहां अशोक अलंकार होगा तो यहां पर खंजन द्वंद, द्वंदम कह के एक ओर तो उपमान को गायब किया गया ने उपमान का वर्णन किया उपमेय को ही गायब कर दिया गया कि उपमान के द्वारा ही उपमेय का वर्णन कर दिया गया तो एक तो अशोक्ति यहां पर हो गई और ऐसा जो कमल है वो कमल भी यदि दिव्य कमल शिवप्रिया की तुलना में आए तो तुलना में तो आना बड़ी दूर की बात है उसको सुप्रिया दास भी प्रदान नहीं करेंगी उसको सुप्रिया अपना दास भी प्रदान करने में तैयार नहीं होंगी तो तदम मधुर हास्यम तो सुंदर अच्छी अलंकार हो गया दोबारा यदि कनक सरोजम कोई सोने का कमल है कोट चंद्रांश पूनम जो करोड़ों चंद्रमा की चादनी से एक खिला हुआ है नवनव नव मकरंद स्यंदी जो नए मकरंद को बहाने वाला है सौंदर्य का धाम है और वो यदि श्री राधिका की तुलना में आए तो श्री राधिका का मुख उसे अपना दास्य प्रदान नहीं करेगा बराबरी करना तो बड़ी दूर की बात है दासों के बीच में भी ऐसे कमल को नहीं रखेगा श्री राधिका का मुख्य ऐसा है अशोक्ति के द्वारा वर्णन कर रहे हैं हाइपरबुल के द्वारा वर्णन कर रहे हैं कि लसित चंचत खंजन द्वंदम जिसमें परम सुशोभित लसित मन चंचत खंजन माने दो खंजन पक्षी विराजमान है मान्य शिवप्रिया जी के नेत्र और मधुर हास्यम जिसमें मधुर हास्य है ऐसा श्री राधिका का मुख्य मुख, मुख दत्त दास्यम तस्या दत्त दास्यम उस कमल को दास्य भी प्रदान नहीं करेगा तस्या श्री राधिका उनका जो मुख है वह दास्य प्रदान नहीं करेगा अब आगे वर्णन कर रहे हैं सुधाकरण मुधाकरण शिवप्रिया जी की मुख्य शोभा का ही वर्णन कर रहे हैं कि शिवप्रिया जी का मुख सुधाकर मुधाकरम अमृत को बड़ा चंद्रमा को बड़ा अभिमान है कि मैं सुधाकर हूं मैं अमृत का खजाना हूं और अमृत की किरणों के माध्यम से वर्षा करता हूं परंतु तो ऐसा चंद्रमा भी मुधाकरम मुग्ध हो जाए मैंने प्रिया जी की शोभा के सामने वो भी असमर्थ अपने आप को असहाय अनुभव करने लगता है तो सुधाकर मुधाकरम चंद्रमा को भी मुग्ध कर देने वाला शिवप्रिया का मुख है और कैसा है पृथ्वीपुर माधुरी धुरीण नव चंद्र का जलध तुंदलम चंद्रमा की एक विशेषता और होती है कि चंद्रमा समुद्र में तरंग्य उत्पन्न करता है ज्वार उत्पन्न करता है हाईटाइट जो है उनको उत्पन्न करता है तो प्रस्पद माने प्रत्येक दिन विशेष रूप से प्रस्पदा आके दिन पूर्णिमा के बाद में जो पृथ्पद आती है पूर्णिमा के दिन प्रदा उस पृथ्पदा के दिन तो पृथ्वीप माने प्रत्येक पग पर स्वरण माधुरी धुरीण नवचंद्र का जब श्री राधिका के मुख की नई चंद्र का प्रकट होती है तो पृथ्पद के मान प्रत्येक क्षण स्फुर माधुरी धुरीण माधुरी को धारण करने वाली नव चंद्र का जब श्री राधिका के मुख से प्रकट होती है तो जलध तुंदिलम जो जलध ही को समुद्र को भी तुंदिलने माने, माने भक्त के चत हृदय रूपी समुद्र को यार समुद्र कौन हो गया भक्त का हृदय भक्त के हृदय रूपी समुद्र को तुंदलम ने पुष्ट कर देता है तो जो श्रीमुख श्री स्वामी जी का हमारी जो स्वामी है उन स्वामी जी का जो श्रीमुख जो सुधाकर मुधाकरम चंद्रमा को मुग्ध कर दे माने चंद्रमा की शोभा प्रिया जी की शोभा के आगे कहीं टिके नहीं और प्रत्येक क्षण प्रतिपद माने प्रत्येक क्षण श्री राधिका के मुख से जो माधुरी प्रकट हो रही है उस माधुरी को धुरी माने धारण करने वाला जो मुख है ऐसे मुख्य चंद्रिका से भक्तों का श्याम सुंदर का हृदय रूपी समुद्र उसी प्रकार तुंदल हो जाता है उसी प्रकार पुष्ट हो जाता है जैसे चंद्रमा की चांदनी से पृथ्वदा के दिन समुद्र वह ऊंची ऊंची तरंगें लेने लगता है ऐसी हे श्री स्वामी राधिक परम परम मेरी संपत्ति रूप राधे शब्द संपत्ति के अर्थ में है मेरी निधि रूप श्री राधिका हे श्री किशोरी जो हे स्वामी जो अतृप्त द्वय दकोर पेरम अब चंद्रमा की एक विशेषता है कि चंद्रा और चकोर की प्रीति बड़ी प्रीति है तो यहां पर श्री कृष्ण के ही लोचन द्वय दोनों नेत्र वे दोनों नेत्र अतृप्त होकर के विराजमान है ऐसे श्री कृष्ण के अतृप्त नेत्रों के द्वारा जो सदा सदा जिस मुख का पान किया जा रहा है जिस चंद्रमा के माधुर्य का निरंतर पान किया जा रहा है ऐसे कदा रसाम बुद्ध समुन्नतम अब की एक विशेषता और चंद्रमा उत्पन्न कहां से हुआ समुद्र मतने पर चंद्रमा का जन्म हुआ यहां पर रस के समुद्र उसको जब मथा गया तो रस के समुद्र को मतने पर यह चंद्रमा उदय हुआ है तो चंद्रमा के सारे गुण चंद्रमा से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वे सब विशेषताए यहां श्री किशोरी जी के मुख में विराजमान है ऐसे बदन चंद्रम ई क्षेत्र कब के आपके मुखचंद्र का दर्शन करूंगी और मुख्यंद्र का दर्शन करके उस मुख की शोभा का श्याम सुंदर के सामने वर्णन करके उनके हृदय में भाव का उद्दीपन करूंगी और जब श्याम सुंदर रसित तो होकर के विराजमान होंगे उस समय आपको श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करूंगी इस प्रकार आपको परंपरा सुख प्रदान करम की दोबारा सुन लें श्री राधिका का मुख चंद्रमा है चंद्रमा की जितने भी गुण और चंद्रमा की जितनी भी घटनाएं हैं वे सब श्री राधिका के मुख में विराजमान हैं चंद्रमा को सुधाकर कहा जाता है पर यह श्री राधिका का मुख ऐसा सुधाकर मुधा चंद्रमा को भी मुग्ध कर देने वाला है अब अनुप्रास अलंकार का तो प्रयोग है परंतु अशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग है कि चंद्रमा को बड़ा अभिमान था कि मैं अमृत की वर्षा करने वाला हूं परंतु प्रिया का मुख चंद्रमा को भी मुग्ध कर देता है उसके अभिमान को खंडित कर देता है स्न माधुरी धुरण श्री राधिका का मुख अपूर्व माधुरी को धारण करने वाला है और पृथ्वी मन प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्टेप पर प्रत्येक क्षण जिससे माधुरी प्रकट हो रही है और उस माधुरी को धुरीण माधुरी को धारण करने वाला है चंद्रमा जैसे प्रत्येक क्षण माधुरी को धारण करने वाला है इसी प्रकाश श्री राधिका का, का मुख भी प्रत्येक माधुरी को धारण करने वाला है और उस माधुरी से जैसे चांदनी जो निकलती है नव का उस चंद्रमा से जल तुंदलम पृथ्वदा के दिन समुद्र में और ज्यादा बाढ़ आ जाती है और ज्यादा लंबी लंबी ज्वार उत्पन्न होने लगता है इसी प्रकार श्री राधिका का मुख अपनी माधुरी के द्वारा श्याम सुंदर के हृदय रूपी समुद्र को अत्यंत अत्यंत तुंदिल कर देता है अत्यंत विक्षिप्त कर देता है व्यापुल कर देता है यहां पर भी अक्ष अलंकार श्याम सुंदर का आ, मन उसका उल्लेख नहीं किया गया है परंतु तो केवल जल ही शब्द के द्वारा शामचंदर के मन का संकेत कर दिया गया ये अत्योक्ति अलंकार है कि जहां केवल उपमान का वर्णन किया जाए रूप का उपमान का वर्णन किया जाए और उपमेय को छिपा लिया जाए फिर भी उसके द्वारा अत्यंत चमत्कार हो जाए कि उपमान ही उपमेय का संकेत करने लग जाए ऐसा श्री राधिका का अपूर्व मुख है ऐसी ही श्री राधिके इस दासी के ऊपर कृपा करो कृपा करो अतृप्त लोचन द्वय चकोर पेयम आपका मुख चंद्रमा के समान है और चंद्रमा के विषय में एक प्रसिद्धी है कि चकोर चंद्रमा का निरंतर निरंतर दर्शन करता है मेरे स्वामी श्री श्याम सुंदर अतृप्त लोचन उनके नेत्र कभी भी आपका मुख दर्शन करते हुए तृप्त नहीं होते हैं ऐसे श्री कृष्ण के मुख कृष्ण के नयन रूपी चकोर के द्वारा इस मुख का निरंतर पान किया जाता है कदा रसान बुद्धि समुन्नतम और चंद्रमा के विषय में प्रसिद्धि है कि वह समुद्र मतने पर उत्पन्न हुआ ये श्री राधिका का मुख भी आय मानो रसके समुद्र को मथने पर समुन्नतन उत्पन्न हुआ है बदनचंद्र चंद्र कब वो अवसर होगा कि मैं आपके मुखचंद्र का दर्शन करूंगी आपके मुखचंद्र का दर्शन करने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हो बदनचंद्र चंद्र बदनचंद्र तब बदन रूपक अलंकार का प्रयोग और आप अलंकार का प्रयोग करके यहां पर रूप का शोक्ति का भी प्रयोग करके के श्याम सुंदर के मन को ही चंद्रमा जल्द बना दिया गया ऐसा ये सुधाकर मुधाकर अमृत को भी अः चंद्रमा को भी मुग्ध कर देने वाला ये अपूर्व मुख है आगे कह रहे हैं कि अंग प्रत्यंगत मधुरतर महाकीर्तपीयूषो ऋंदो कॉटिविंदन बदन लोल नेत्रम दधत्या राधाया सौकुम भूतलो कन कलोलनी आनंदनी प्रणयरसमयान प्रवाह श्री किशोरी जी की जब वर्णन करने के लिए बैठते हैं तो संपूर्ण रूप से वर्णन कैसे किया जाए संपूर्ण रूप से वर्णन करना संबंध नहीं होता है तो वर्णन करने में जो प्रभाव हृदय के ऊपर पड़ा है उस प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न बिंबों को ढूंढा जाता है और यहां पर एक बिंब ढूंढा गया वो बिंब है कल का कल्लोलनी माने नदी श्री राधिका की शोभा वह केल युवक के रूप में है रूपक है कल्लोलनी का जो सुंदर लहर के रूप में आगे चल रही है अब कलोलनी की विशेषता क्या होती है नदी की विशेषता कि नदी सदा समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल रहती है और उसकी ओर दौड़ी हुई चली जाती है ऐसे ही अंग प्रत्यंग रिंगत मधुरतर महाकीर्ति पीयूष सिंह हो सिंधु श्री प्रिया जी वे अंग प्रत्यंग उनके अंग प्रत्यंग रिंगत मधुरतर महाकीर्ति उनमें महाकीर्ति वे अंग प्रत्यंग रिंगक सदा सदा श्याम सुंदर से मिलने के लिए चंचल श्री प्रिया उनके अंग प्रत्यंग श्री श्याम सुंदर से मिलने के लिए कहीं चंचल होकर के विराजमान जो सारती इति सरता जो निरंतर निरंतर बहे उसी का नाम सरता है श्री प्रिया जी एक सरता है और सरता होने के कारण अंग प्रत्यंग रिंगत उनके अंग प्रत्यंग श्री श्याम सुंदर से ही मिलन करने के लिए निरंतर निरंतर बह रहे हैं निरंतर निरंतर गतिशील होकर के विराजमान है तो सरता का रूपक है सरता उसे कहते हैं जो निरंतर निरंतर गतिशील रहे तो अंग प्रत्यंग श्री श्याम सुंदर से मिलने के लिए रिंगत माने गतिशील होकर के विराजमान जो आवाज करे उसका नाम है नदी नदी तो नदी आवाज करती हुई जो चले उसका नाम नदी और जो सरती मन निरंतर निरंतर गतिशील हो उसका नाम है सरता तो शिप्रिया के अंग प्रत्यंग यह निरंतर स्वर करते हुए श्री श्याम सुंदर के प्रति ही उत्सुक होकर के चल रही थी श्याम सुंदर कैसे हैं वो नदी समुद्र की ओर भागती है ऐसे ही मधुर महाकीर्ति पीयूष सिंधो श्री श्याम सुंदर मधुरतर महाकीर्ति रूपी पीयूष माने अमृत के समुद्र हैं श्याम सुंदर अमृत के समुद्र हैं जिनकी ओर श्री प्रिया निरंतर निरंतर शरण कर रही है निरंतर निरंतर गतिशील हो रही है ऐसे समुद्र को भी उद्वेग प्रदान करने वाली समुद्र को भी चंचल कर देने वाली शिवप्रिया कैसी हैं बोले एक इंदो व्यक्त चंद्रमा के समान है तो जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र उनमें ज्वार आने लगता है इसी प्रकार श्री प्रिया ऐसी चंद्रमा हैं जो कि महाकीर्ति कीर्ति पीयूष कीर्ति के पीयूष सिंधु होकर के कीर्ति रूपी अमृत के समुद्र होकर के जो श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं उन श्याम सुंदर उनको भी जो अपू से उछाल प्रदान करती हैं उनमें भी उत्सुकता उत्पन्न करती हैं। जिनके अंग प्रत्यंग निरंतर निरंतर श्याम सुंदर की ओर चल रहे हैं जिनका मुखरूपी चंद्रमा महाकीर्ति पीयूष सिंधु श्री श्याम सुंदर उनको भी सदा सदा उछाल प्रदान करता है उत्सुकता प्रदान करता है प्राकृत चंद्रमा वो ही चंद्रमा को उछाल समुद्र को जब उछाल प्रदान करता है तो ऐसे इंदो विनिंदत बदनम करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को भी निंदित कर देने वाला श्री राधिका का बदन है श्री राधिका का मुख करोड़ों चंद्रमाओं को भी निंदित कर देने वाला है अति मदालोल नेत्रम दधत्या श्री राधिका अत्यंत चंचल नेत्रों को धारण करते हुए विराजमान है वे शिवप्रिया जी अत्यंत चंचल नेत्रों को धारण करते हुए विराजमान है ये किशोरी जी का रूप रूपण किया श्रीराधिका कैसी हैं है जो सघता होकर के शरण करती हुई विराजमान है और वे कैसी हैं कि मधुरतर महाकीर्ति रूपी अमृत के सिंधु जो श्री श्याम सुंदर है उन श्याम सुंदर उनको भी उद्वेक प्रदान करने वाली चंद्रमा के समान हैं और कैसी है कि जिनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं को भी निंदित कर देने वाला है और कैसी हैं कि अति मधुर लोल नेत दधत्या अत्यंत चंचल नेत्रों को जो धारण करती हुई विराजमान है ऐसा राधाया सौ कुमार लल तनोह ऐसी श्री राधिका राधिका आनंद की निस्ंद होकर के विराजमान है आनंद की नदी होकर के कलोलनी होकर के विराजमान है वे आनंद की नदी के कल्लोलनी होकर के वे श्री राधिका विराजमान है जो केल नदी कैसी है सौ कुमारियात अद्भुत ललित परम सुकुमारी हैं और अद्भुत ललित श्रीअंग वाली है सौ कुमारी के कारण अत्यंत ललित श्रीअंग वाली है ऐसी शिवराधिका केल कल्लोल होकर केली की नदी होकर के विराजमान है आनंद नाम जो निरंतर निरंतर आनंद की वर्षा करती हैं प्रणय रस्मयान, ऐसी प्रणय रस्मयान किम विगाहे प्रवाहन, ऐसी कलोलनी के दिव्य प्रवाहों में क्या मैं विगाहे, क्या मैं स्नान करूंगी ऐसी श्री राधिका की राधिका रूपी नदी की जो प्रवाह जो अप्रवाह कैसे हैं श्री राधिका नदी कैसी है आनंद सिंधनी नाम श्री राधिका आनंद की सिंधनी माने आनंद की को बहाने वाली कलोलनी नदी होकर के विराजमान है तो केल कल्लोल नाम आनंद सिंधनी नाम आनंद को प्रवाहित करने वाली केल कल्लोलनी होकर के जो श्री राधिका विराजमान है उनके प्रणयमय रसान प्रणयमय रस में कि विगाहे प्रवाहान प्रणयमय रस के प्रवाह में क्या मैं बिगाहे गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी श्री किशोरी जी को एक नदी के रूप में प्रस्तुत किया और उसमें ये प्राप्त प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री राधिका रूपी इस नदी से जो आनंद का प्रवाह बह रहा है जो मधुर लस रस लीला का प्रवाह बह रहा है उस मधुर रसलीला के प्रवाह में क्या मैं विराहे क्या मैं गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी ये प्रार्थना कर रहे इसी को एक रूपक के रूप में कह रहे हैं कि अंग प्रत्यंगत जैसे नदी समुद्र की ओर निरंतर निरंतर बहती है इसी प्रकार और बहुत सदता कहलाती है इसी प्रकार अंग प्रत्यंग रिंगत जिनके अंग प्रत्यंग श्री श्याम सुंदर की ओर ही रिंगत माने प्रवाह कर रहे हैं श्री श्याम सुंदर कैसे हैं मधुरतर महाकीर्ति पीयूष सिंधु माधुरी के और कीर्ति के अमृत के समुद्र हैं माधुर्य और कीर्ति ही अमृत है उस अमृत के समुद्र होकर के विराजमान हैं ऐसे सिंधु को भी जैसे चंद्रमा उद्वेक प्रमाण कर देता है इसी प्रकार कोटि दोन बदनम श्री राधिका का मुख है ऐसा है कि करोड़ों चंद्रमा यदि उदय हो जाए तब भी उन चंद्रमाओं की निंदा करने वाला एक अद्भुत चंद्रमा के समान श्री राधिका का मुख है और वो मुख श्री श्याम सुंदर रूपी अमृत समुद्र उसको बाय प्रदान करने वाला है अति मदालोल नेत्र श्री राधिका अत्यंत मद से युक्त चंचल जो नेत्र हैं उन चंचल नेत्रों को धारण करने वाली होकर के विराजमान है अति मद में चंचल नेत्र वाली होकर के भी श्री राधे विराजमान है ऐसी श्री राधाया केल नाम श्री राधिका केल की कलोलनी नदी होकर के विराजमान है तो राधाया के नाम श्री राधिका की जितनी भी लीलाएं हैं वे लीलाएं है। अपूर्व नदी के समान है श्री राधिका केली की कल्लोलनी होकर के नदी होकर के विराजमान है अब ये केल कल्लोलनी श्री राधिका कैसी हैं सौकर्म सौकुमारिया अद्भुत ललित तन परम सुकुमारी हैं परम कोमलांगी हैं और अद्भुत ललित तन संपूर्ण सुंदर श्रीअंग वाली ये श्री राधिका एक केली की नदी होकर के विराजमान है परम सुकुमारी इनकी सुकुमारिता का क्या कहना को, कोई जल को ढोने वाली है कोई गोबर को ढोने वाली है परंतु तो हमारी सुकुमारी ऐसी लालड़ी जी है जो बोलने में भी लजाती हैं अलसाती हैं है को, गोवर पाथनी को ढोबत पाए एक सोहागिन लालती बोलत हु अलसा को गोबर पाथनी <laughs> कोई गोबर थापने वाली है ढोट पाए कोई पानी ढोकर के लाने वाली है पर ये इतनी सुकमारी है कि बोलने में भी आलस आता है मुंह हाँ करके जवाब देती है इतनी तो सौकन ऐसा अपूर्व सौकमारी उनमें विराजमान है अद्भुत ललितन होकर के वे राधिका विराजमान है ऐसी श्री मधुर ललितन वाली श्री राधिका की जो केल कल्लोलनी है उन केल कल्लोलनी में आनंद नाम आनंद की जो प्रवाह बह रहा है उसमें किम विगाहे प्रवाहन उनके प्रवाह में क्या मैं कभी ये दासी स्नान करेगी अर्थात तो आपकी लीलाओं में मैं कब सहायिका होकर के विराजमान होंगी आपकी लीलाएं निरतर चल रही हैं और उन लीलाओं में मैं कब आपकी सहायिका बनकर के विराजमान होंगी किम विगाहे प्रवाहन आपके प्रवाह में क्या मैं कभी गोता लगाऊंगी तो श्री राधे एक नदी हो गई उनकी जो अः केली है वो केली ही एक धारा हो गई उस धारा में मैं गोता लगाऊंगी इसका तात्पर्य है कि जहां लीला का स्मरण कर रही हूं उस लीला के स्मरण में मेरी भी सेवा आप स्वीकार करें। तो मुख्य जो वस्तु है वो ये कि लीला का स्मरण करते हुए कहीं ये ढूंढ पाना कि इस लीला में मैं दासी कहां खड़ी हूं और मेरी क्या सेवा है ये ढूंढ पाना एक बहुत बड़ी बात है और ये श्रीमद् गुरजनों की कृपा होगी किशोर जी की कृपा होगी तब लीला में कहीं प्रवेश मिलेगा और प्रवेश मिलने पर श्री प्रिया जी की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा कि कभी चम होती हुई कभी जल की झाड़ी प्रस्तुत करती हुई कभी पुष्प पुछु, पुछु, करती हुई कभी आपके श्रृंगार को संवारती हुई मैं आपके केली में मैं विराजमान होंगी कभी पंखा करती हुई तो कहीं ना कहीं जो भी लीला हो रही है उन लीलाओं में मेरी सेवा वो कहीं विराजमान हो उस सेवा में तो आपकी केली रूपी कलोलनी के उन प्रवाहों में मान्य विभिन्न चेष्टाएं और जो लीलाएं हो रही हैं उन लीलाओं में मेरी कहाँ स्थिति है इसको क्या मैं कभी देख सकूंगी अब देखना तो तब होगा जब पहले लीला में प्रवेश मिले प्रवेश मिलने के बाद में सेवा करने का अवसर मिले तब जाकर के उस लीला का लीला में साधक को कहीं साधक की स्थिति और सेवा की स्थिति बनेगी तो वही आपके आनंद के प्रवाह को बहनाने वाली जो प्रवाह हैं उन प्रवाहों में लीनाओं में क्या मैं कभी गोता लगाऊंगी मत कंठे कि नखर शिखया दूस में नाहम मीड़ाकुर कुछ टटे पूतना नाहम इथम कीरे ननकृत संगत प्रेयसा संगताया प्रातःष तब सखी कदा केल कुंज मृजंती प्रातः काल का समय है दासी केल कुंज के बाहर का जो बरामदा है परिक्रमा का जो मार्ग उस परिक्रमा के मार्ग में सोमनी की सेवा कर रही है और सोनी की सेवा करते हुए वो किसी तोते के बचन को सुनती है तोता जो है वो श्री प्रिया जी के वचन का नकल कर रहा है प्रिया जी श्री नुकुंज मंदिर में कितना गोढ़ लीला श्री प्रिया जी नुकुंज मंदिर में श्याम सुंदर से कुमित भाव धारण करते हुए नेती -नेती कहते हुए निषेध में ही स्वीकृति जहां ने बचन ही स्वीकृति हैं ऐसे नेति को कहते हुए श्री प्रिया उस समय विराजमान हैं और वे जो मिथ्या क्रोध कुटमित वचन उन कुमित बचन को कहते हुए नेति नेति कहते हुए, नेती -नेती कहते हुए जैसे अपनी अनुमति प्रदान कर रही है और प्रिया ने जो वचन कहे ये परम विचक्षण सुख है जो कि शुद्ध है माने एक बार सुनने के बाद में ही याद कर लेता है उसको सब कुछ याद हो जाता है तो प्रिया ने जो वचन वहां पर कहे सुन करके उसने याद कर लिए और याद करके उन्हीं वचनों को दोहराता हुआ ये श्याम सुंदर से प्रिया की ओर से जैसे श्याम सुंदर को तो रहा है कि हमारी प्रिया परम कोमलांगी हैं उनके साथ में आपको कहीं बलात हट नहीं करना चाहिए अनुकूल होकर के चलना चाहिए क्योंकि कितना भी कोई कितना सुंदर हो परंतु तो जो सुई के नाके होकर के निकलेगा वही डोरा काम करेगा डोरा अपने आप में काम नहीं कर सकता है इसलिए ये जो श्री निकुंज मंदिर का जो मार्ग है अहल महल का जो मार्ग है इस अहल महल के मार्ग में शिव के आनुकूल्य को ग्रहण करके ही शाम सुंदर आपको चलना चाहिए ऐसे वो शुक्र शिवप्रिया के वचनों को अनुवाद करता हुआ प्रिया के वचनों को दोबारा प्रस्तुत करते हुए श्याम से कह रहा है श्याम को सजेस्ट कर रहा है कि श्याम आपको चंचलता नहीं करनी चाहिए इसमें चंचलता त्याग करके प्रिया के अनुकूल होकर के ही आप तो रहो आवेश में रस की अधिकता में जब श्री श्याम आप श्री प्रिया को कोई अद्भुत सूत्र रहित तो माला धारण कराना चाहते हैं उस समय जिस माला में कोई सूत्र नहीं है ऐसी कोई दिव्य माला धारण कराना चाहते हैं वो माला कहीं श्रीनख जो है उन श्रीनख के ही द्वारा श्री प्रिया श्री के श्रीअंग के ऊपर पुष्पों की रचना करते हुए पुष्पों का अंकन करते हुए कोई सूत्र रहित माला जब आप धारण कराना चाहते हैं तो शिवप्रिया कह रही हैं मत कंठे है मतकंठे श्याम सुंदर मेरे कंठ में अपने श्री नखों के द्वारा ये दिव्य पुष्पों की माला क्यों धारण करा रहे हो मेरे कंठ में अपने श्रीनख इनसे पुष्पों का अंकन पुष्पों का चित्रण क्यों करना चाहते हो अरे मालूम होता है कि आपके पुराने संस्कार आपसे छूटे नहीं हैं आपने कभी नृसिंग रूप धारण करके दैत्य राजोस्म नाहम दैत्य राजे हिरने का शब्द बध किया था क्या व्य संस्कार अभी भी विराजमान है तुम्हें क्या होश नहीं है कि मैं दैत्य दैत्यराज नहीं हूं मैं परम कोमला हूं इसलिए मेरे कंठ में अपने नख के द्वारा सुंदर पुष्पों की माला धारण कराने का प्रयास मत करो मत करो यार तो बोले आज तो मतकंठन शिखया मेरे कंठ में ये जो सूत्र रहित माला है सूत्र रहित माला को धारण कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दैत्य राजोस्म नाहम मैं परम कोमला हूं मैं कोई हूं, हूं, जिनके उधर में आप नख का प्रयोग करते रहे शायद संस्कार आप में विराजमान हैं, इसलिए पात्र का विचार न करते हुए मेरी कोमलता का विचार न करते हुए अपनी कठोरता को कठोर नखों का यहाँ प्रयोग करके नख के द्वारा मेरे कंठ को आप पुष्पों की माला से सुसज्जित करना चाहते हो यह उचित नहीं है कुछ टटे पूतना नाहमसमी मेरे श्रीअ रसन कु में आपको इतनी पीड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूतना को आपने छह दिन के बालक स्वरूप में भी पूतना के स्तन का करते हुए उनके पंचपुराणों को खींच लिया पूतना आपके अधरों की उस कोमलता उसमें छिपी हुई जो अपूर्व शक्ति थी उसको सहन नहीं कर पाई तो पूजनारी जब सहन नहीं कर पाई तो मैं कोई पूतना थोड़ी हूं इसलिए मैं पीड़ा करो मेरे रसन कुंजी मेरे श्रियंग परम कोमल हैं मेरे श्रेयंग में आप कहीं पीड़ा को उत्पन्न मत करो ऐसी पीड़ा इनको उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे शिवप्रिया ने जब श्याम से मिलन के समय जब उल्हा दिया वो शुक्र शिवप्रिया की कोमलता का स्मरण करके प्रिया के इन्हीं वचनों को श्याम को पुनः पुनः सुनाते हुए जब विराजमान हो रहा है तो इथम की रही अनुकृत बचा वो तो जब प्रिया के वचनों का अनुकरण कर रहा है और अनुकरण करते हुए परम कृपालु होकर के जो सखीगण ब्राह्मणे में विराजमान होकर के परिक्रमा में विराजमान होकर के उस लीला का दर्शन कर रही हैं, दर्शन करना चाहती हैं, उनको उन वचनों को सुनाते हुए सेवा कर रहा है क्योंकि सखी का स्वभाव है कि वह जो आस्वादन ले रहा है उसका वर्णन किए बिना वो नहीं रह सकता है तो इतम की रही अनुकृत वचह इस प्रकार सुख के द्वारा जो विदग्ध सुख है उस सुख के द्वारा अनुकृत वच जिनके वचनों का अनुकरण किया जा रहा है शिवप्रिया जी के वचनों का अंकरण किया जा रहा है प्रेसा संगत आया शिवप्रिया के साथ में संगत होकर के विराजमान हैं तब केल कु मृजंती हे श्री राधिके प्रातः सोष्य मैं कम प्रातः काल आपके उन वचनों को साक्षात न सुन करके सुख रूपी सखी की कृपा के माध्यम से सुख सखी की कृपा के माध्यम से मैं सुनूंगी केल कुंज मृजंती जब केल कुंज इनका मार्जन करती हुई विराजमान होंगी तब सुख रूपी सखी सुख सखी उनकी कृपा के माध्यम से प्रिया ने जो वचन श्री मंदिर में श्याम सुंदर को उल्हाना देते हुए उपालम्ब देते हुए जिन वचनों को कहा उन वचनों को वो सुख सखी कृपा करके जब हमसे कहेंगे तो उनको श्रवण करके हम कल कृतकृत्य होंगे ऐसे कला सोच्य ये सौभाग्य मुझे कब मिलेगा कि मैं उस मधुरतम लीला का श्रवण करूंगी तो मत कंठे है कि नखर है मेरे कंठ परम कोमल हैं इनमें आप सूत्र रहित माला की रचना करते हुए अपने नखर का प्रयोग इस प्रकार मत करो क्योंकि मैं परम कोमलांगी हूं मैं कोई दैत्यराज राज का शब्द नहीं हूं जो दैत्यराज होने पर जब आपके नख सहन नहीं कर पाया तो मैं तो परम कोमलांगी हूं फिर कहना है क्या अशोक्ति अलंकार इस प्रकार प्रकट हो रहा है अश्योक्ति प्रकट हो रही है जब पूतना भी आपके अधरों की पीड़ा को सहन नहीं कर पाई इसलिए परम कोमलांगी मेरे स्वरूप का विचार करते हुए श्याम सुंदर आप कोमल व्यवहार ही करो मैं पूतना नहीं हूं जो आपके अधरों की इस तीव्रता को सहन कर सकूं। ऐसे शिवप्रिया जी ने जब शाम को लहना दिया उस समय श्री सुखदेव रूपी दिव्य जो सखी हैं, वे शुक्र सखी इन्हीं वचनों को से अन्य जितनी भी सखीगण हैं उन सबों को उपकृत करती हुई इन सब सखियों का सखियों को उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कराती हुई उन बच्चनों को जब अनुकृति करके उनका अनुकरण करके जब सुनाती हैं, तो की रही अनुकृत बच प्रे सांग प्यारे के साथ में मिलन प्राप्त करती हुई सुप्रिया विराजमान है प्रातः सोशे तब सखी कदा केल कुंजे मृजंती प्रातः काल के समय में शुक के इन वचनों को केन कुंज उन केन कुंज का मार्जन करते हुए कब श्रवण करुंगी उन वचनों का कब मैं श्रवण करूंगी और श्रवण करके जितनी भी सखीगण हैं उन सखी के साथ में उस मधुर माधुर्य का आस्वाद प्राप्त करूंगी और आगे कह रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरु में राधा पदाब छटा ठे वा वमगत नान्यस्त राधान बिना राधा के मनोविन्दतु मधुर लीला का गोपनी लीला का गायन करते हुए गायन किया और उसको श्रवण करने की अभिलाषा की परंतु तो अभिलाषा करते हुए फिर मन में विचार आया कि हमारा इतना अधिकार कहां है हमारी इतनी क्षमता कहां है कि उस मधुर नीला का हम ध्यान कर सकें? इसलिए तुरंत ही यथावस्थित स्वरूप में अपने स्वरूप में अपनी औकात में <laughs> कहते ना औकात में तो अपनी औकात में आकर के अपने यथावस्थित स्वरूप में आकर के फिर से बाह्य दशा में आकर के श्री प्रार्थना ये करने लगे कि हम धाम का सेवन करते हुए रसकों का सेवन करते हुए श्री कृपा का ही बल प्राप्त करें दुर्लभ वस्तु की प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु दुर्लभ वस्तु हमको परम परम दुर्लभ है हमें अधिकार संपत्ति है नहीं इसलिए ये वस्तु को छोड़ नहीं रहे हैं उस वस्तु की अभिलाषा तो निरंतर निरंतर करेंगे परन्तु इस अभिलाषा के लिए केवल कृपा के बल को ही अपनाएंगे जागृत स्वप्न शिशुप्त सुस्फुर में राधा पदाब्ज छटा जागृत स्वप्न शिशुक्ति इन तीनों में श्री राधिका की चरण कमलों की जो छटा है वह छटा मेरे हृदय में स्फुरित तो हो जागृत अवस्था में विषयों का सेवन शब्द स्पर्श ग प्रिया जी के इनका सेवन जागृत अवस्था में किया जाएगा कहीं इंद्रियों के द्वारा स्वप्न अवस्था में जो स्थूल इंद्रियां हैं उनका बाध हो जाता है परंतु मन के द्वारा विषयों का सेवन किया जाता है तो स्वप्न अवस्था में जब मेरी स्थूल इंद्रियां कार्य नहीं कर रही हैं, उनका लय हुआ है उनका केवल बाध हुआ है ऐसी स्थिति में मन उन विषयों का श्री राधिका के माधुर्य का दर्शन करे और स्वप्न में उनका दर्शन करते हुए विराजमान हु शिशुपति में अहमचक सुप्ते है स्थूल शरीर भी कहीं बाध को प्राप्त लय बाध को प्राप्त हो गया है सूक्ष्म शरीर मन वो भी बाध को प्राप्त हो गया है परंतु उस समय चित्त का कोई एक सौ बावन अंश वह जागृत है वह उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए कहीं बिराई मांग तो अहम इसी से प्रसुप्त है अहंकार भी कहीं प्रसुप्त हो गया तो स्थूल शरीर का भी बाध हो गया है हां शरीर का बाद हो गया सूक्ष्म शरीर का भी बाद हो गया है परंतु तो अभी चित्त उसका पूरी तरह से लय नहीं हुआ है उसका एक अंश विराजमान है वह अंश जब जागृत होगा तब सुखम हम नकिंचित स्वाप न किंचित आवेदिशम मैं सुखपूर्वक सोया मुझे कुछ भी पता नहीं है उस समय उस सुख का अनुभव करते हुए विराजमान तो जागृत स्वप्न शिशुक्ति इन तीनों अवस्थाओं में जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन तीनों शरीरों का लय हो जाएगा तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी तो जागृत शरीर जागृत अवस्था में विषयों के स्थूल इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग उसमें मन भी जुड़ा हुआ है और कारण शरीर चित्त वावी कहीं जुड़ा हुआ है स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का बाद हो गया है लय नहीं हुआ है सूक्ष्म शरीर जागृत है वह विषयों का सेवन कर रहा है शिशु की अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर उनका बाध हो गया है रुक गए हैं परंतु उनका लय नहीं हुआ है चित्त अभी विराजमान है और स्थूल शरीर भी जागने के बाद में पुनः सचेष्ट हो जाएगा मन भी पुनः सचेष्ट हो जाएगा केवल उनका बाद हुआ है लय नहीं हुआ है जब मोक्ष की स्थिति आएगी उस समय स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीरों का बाद होकर लय होकर के बाद ही नहीं इन तीनों शरीरों का लय होकर के, जब श्री किशोरी कृपा से पार्शल देह की प्राप्ति होगी उस पार्शल देह के द्वारा साक्षात रूप में उस का मैं आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान तो जागृत स्वप्न सु में राधा पदाब्ज छटा श्री राधिका के चरण कमलों की छटा जागृत स्वप्न शिशुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में मुझे प्राप्त हो जब स्तूल शरीर जो प्राणों से संचालित है वो बाधित हो जाए जब सूक्ष्म शरीर वह कहीं प्राणों से जो संचालित है वो सूक्ष्म शरीर मन भी बाध कहीं लय को प्राप्त हो जाए और कारण शरीर माने अहंकार जिसमें ये सारी इंद्रिया विराजमान है वो अहंकार का भी जब लय हो जाए उस समय चिन्ह में जो स्वरूप है एक अहंकार का लय होगा दूसरा जो अहंकार है जो अंतिंत देह में प्राप्त है श्री गुरुदेव की कृपा से जो अहंकार की प्राप्ति हुई है तो वो अहंकार जब क्रियाशील हो करके पार्षद पार्षद देह में विराजमान होगा, उस देह के द्वारा श्री प्रिया जी की सेवा करते हुए मैं विराजमान हूं तो जागृत स्वप्न श्री इन तीनों में श्री राधिका के चरण कमलों की छटा निरंतर निरंतर स्फुरित होती रहे वैकुंठे नरके तो मम गतिर नान्यास्त राधाम बिना चाहे मैं वैकुंठ में रहूं चाहे नरक में गर रहूं पांत मेरी श्री राधिका के बिना कोई गति नहीं है ज्ञानी जन भी ये प्रार्थना करते हैं कि मरे भले हमको नरक में निवास प्राप्त हो जाए परंतु हमको तीन चीज प्राप्त होती रहे कृष्ण कथा का निरंतर काम श्रवण करते रहें, वाणी कृष्ण कथा का, का गायन करते रहें और मन कृष्ण कथा का, का स्मरण करते रहें। यदि ये तीन चीज प्राप्त हैं, तो नरक में निवास रखने के लिए हम तैयार हैं प्रार्थना कर रहे हैं कि जय विजय को तो आप कोई ऊंचा स्थान प्रदान करो और हम को नरक स्थान प्रदान करो भले तो हमको तीन चीज दो नरक में जाने के लिए तैयार हैं शर्त यह है कि तीन चीजें यदि मिलती है तो नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं वो एक चीज है कि हमारी वाणी हमारा चित्त अली की तरह से आपके चौका स्मरण करता रहे कान आपके कथा को श्रवण करते रहे और वाणी आपके गुणानुवाद का गायन करती रहे यदि सेवा का सुख प्राप्त है तो नरक का चिंता हमको नहीं नरक के कष्ट हमको प्राप्त नहीं हो सकते हैं इसलिए आप हमारे ऊपर हम आपसे जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमें आपकी स्मृति निरंतर निरंतर बनी रहे भगवती स्मृति वो अभिकल स्मृति बनी रहे तो वैकुंठे नरके थवा चाहे वैकुंठ हो चाहे नरक हो पांत मम गते नान्यस्तो राधाम बिना श्री राधिका के बिना मेरी गति नहीं है ऐश्वर्य की स्थिति में भी श्री राधका के माधुर्य का स्मरण करें और दुख में जो परिवेश है उसमें भी श्री राधका के सुख राध का, का ही हम निरंतर राधका के माधुर्य का ही निरंतर चिंतन करें राधा के कथा सुधाम बुद्धि महावीची भी आंदोलितम श्री राधिका की केल कथा वही अमृत समुद्र है इस अमृत समुद्र में झकोरे खाते हुए बीची हुई आंदोलितम इनमें नाचते हुए इनमें झूला लेते हुए कालिंदी तटकुंज मंदिर वर श्री कालिंदी जी के किनारे पर जो सुंदर मंदिर है ऐसे मंदिर के अलिंदे मंदिर के बरामदे में आंगन में मंदिर के चारों बीच में मोहन महल है मौन महल में आठ दरवाजे हैं चार बड़े दरवाजे चार छोटे दरवाजे ऐसे आठ दरवाजे का वो मोहन मोहन महल है चारों जो बड़े दरवाजे हैं उनके बाहर चार बड़े बरामदे हैं आंगन है और जो छोटे दरवाजे हैं उन छोटे दरवाजों के पास में और उन बड़े दरवाजों में भी जो आठ सेवा कुंज जो है वे विराजमान आठमहल जो महल है उसके आठ दरवाजे जो है उन आठ दरवाजों में सेवा कुंज विराजमान है कहीं मंगला कुंज है कहीं स्नान कुंज है कहीं अः श्रृंगार कुंज है कहीं राजभोग कुंज है कहीं पाषा कुंज है कहीं रास कुंज है शयन कुंज है शयन भोग कुंज है तो ये आठ जो कुंज है वो आठ कुंज वहां पर विराज आठ कुंज विराजमान वही ये आठ सेवा कुंज विराजमान हैं उन ऐसे कालिंदे कट कुंज मंदिर वर अलिंदे आनंद में, अलिंद में, में यह दासी प्रतीक्षा कर रही है सेवा की जहां से जहां सा संकेत हुआ सो ही शिवप्रिया जी के पास में दौड़ करके जाती है अलिंदे मनोबिंदतु ऐसे श्री राधिका के उस मोहन महल के अलिंग में मेरा मन निरंतर निरंतर रमा रहे दोबारा जागृत स्वप्न शिशुप्त शिव जागृत अवस्था में श्री प्रिया के रूप माधुरी का दर्शन करूं स्वप्न अवस्था में उनकी लीला का स्वप्न में दर्शन करूं और शिष्युप्ति अवस्था में भी उनके माधुर्य का मेरा चित्त निरंतर निरंतर दर्शन करता रहे श्री राधा पदार्थ छटा मेरे हृदय में निरंतर व्याप्त रहे बैकुंठ नर के चाहे बैकुंठ हो चाहे नरक पांत श्री राधिका के बिना मेरी गति नहीं है यदि वैकुंठ है वहां पर भी शिव प्रिया के रूप माधुरी का स्मरण प्रिया की गुण कथा का कान से श्रवण और वाणी के द्वारा श्री कृष्ण की कथा का गायन प्रिया की कथा का गायन तो वो ही परम परम सुख स्थिति है ना मुझे ऐश्वर्य से कुछ लेना बेकुंठ ना मुझे नरक के कष्टों से उस से कुछ लेना देना कोई दूसरी गति नहीं है श्री राधा केल कथा उनके अमृत की महा लहरों में झकोरे खाती हुई मैं श्री कालिंदी तट के कुंज मंदिर के अलिंद में जो अपूर्व मोहन महल विराजमान है उस मोहन महल के जो सेवा, सेवा गलियारों में या जो मुख्य मुख्य दरवाजे हैं उन दरवाजों के गलियारे में उनके अलिन में उनके आंगन में प्रतीक्षा करती हुई सेवा की अभिलाषा करती हुई ये दासी सदा प्रतीक्षा में बैठी रहे और सेवा के अवसर श्री किशोरी दे सेवा के अवसर उनको प्राप्त करती हुई सुप्रिया लाल की सेवा करती रहूं ऐसा मेरा मन वहां पर ही निरंतर निरंतर लगा रहे वो श्री की जय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय